खेल दिवस विद्याले में कई दिनों से खेल दिवस की तैयारियां चल रही है बच्चों ने मिल जुलकर पूरे मैदान की सफाई की है मैदान में जगह-जगह चूने से सफेद रेखाएं बनाई गई हैं आज बच्चे बिना बस्ता लिए ही स्कूल आए हैं सभी के चेहरे खिले हुए हैं आज खेल दिवस है दिन भर खेल कूद ही होंगे मुख्य अध्यापिका ने माइक पर खेल प्रारंभ होने की सूचना दी खेल अध्यापिका ने सीटी बजाई मेंढक दौड़ होने वाली थी इसमें भाग लेने वाले बच्चे सामने आ गए बच्चों को मेंढक की तरह बैठकर फुदकते हुए दौड़ना था जब सब तैयार हो गए तब अध्यापिका ने दौड़ शुरू करने का इशारा किया बच्चे फुदक फुदक कर दौड़ने लगे दुबली पतली नमिता सबसे आगे थी गोलू डरते-डरते लड़ख गया फिर उठा और खिलखिलाकर हंस पड़ा अब बारी थी लंगड़ी दौड़ की बच्चों को एक पैर से ही दौड़ना था दौड़ने वाले सभी बच्चे कतार में खड़े हो गए अध्यापिका ने सीटी बजाई दौड़ शुरू हुई कुछ दूर पहुंचने के बाद रीता ने अपना दूसरा पैर भी जमीन पर रख दिया वह दौड़ से बाहर हो गई अभिनव तेजी से दौड़ रहा था वह सबसे आगे निकल गया रबड की गेंद दूर तक फेकने का खेल भी हुआ बारी बारी से गोल घेरे में खड़े होकर बच्चे गेंद फेकते अध्यापी का देख रही थी कि कौन गेंद को अधिक दूर तक फेकता है जब गोलू की बारी आई, उसने खुब ताकत लगा कर गेंद को फेका। गेंद सड़क पर जा रहे ट्रक की छट पर जा गिरी। वह ट्रक के साथ ही चली गई। बच्चे गोलू का कर्तब देख कर बहुत खुश हुए। और जोर जोर से पारी बारी आई। तालियां पीटने लगे। बोरा दौर में भाग लेने वाले बच्चे बोरा हाथ में लिये थे। अध्यापिका बारी बारी से बच्चों को पास बुलाती। बोरा पहना कर बोरे के दोनों सिरे उन्हें पकला देती। निखिल भी बोरा लेकर आया था। यह दे� सभी बच्चे चकित थे सदा पढ़ाई में जुटा रहने वाला निखिल भी आज खेल के मैदान में था दौड़ शुरू हुई बुरे पहने हुए बच्चे उछलते फूदकते कूदते हुए आगे बढ़ने लगे दौड़ते दौड़ते गौरव अचानक गिर गया उसने खड़ा होने की कोशिश की वह खड़ा नहीं हो पाया वह लड़खdte लड़खdte ही आगे बढ़ने लगा दौड़ देखने वाले बच्चे हंस हंस कर तालियां बजाने लगे अब बारी थी टॉफी दौड़ की इस दौड़ में हिस्सा लेने वाले बच्चों के हाथ पीछे करके बांध दिए गए सामने कुछ दूर ऊंचाई पर बंधी रस्सी में टॉफियां लटक रही थीं सीटी बजते ही बच्चों को दौड़कर टॉफियों तक पहुंचना था उछलकर एक टॉफी मुंह में दबानी थी फिर दौड़ते हुए लौटना था सीटी बजी बच्चे दोड़ने लगे धीरज सबसे लंबा था वह पहले पहुँच गया उसने उच्छल कर एक टौफी मुह में दबाई और मुडा मुडते ही विजय से टकरा गया दूनों गिर पड़े देखने वाले बच्चे खिल खिला कर हसने लगे इस बीच सुलभा ने उच्छल कर टौफी दातों से पकड़ी और तेजी से दोड़ने लगी कुछ और बच्चे भी उसके पीछे आ रहे थे अब बारी थी रस्सा खींच की इस खेल के लिए दो दल मैदान में थे एक ओर भीम दल था दूसरी ओर शक्ति दल अध्यापिका ने सबको समझाते हुए कहा जो दल रस्से को खीचता हुआ, अपने पाले में ले जाएगा, वह विजई होगा। दोनों दलों के खिलाडियों ने, मस्बूती से, रस्सा पकड़ लिया। सीटी बचते ही, रस्सा खीचना शुरू हो गया। दोनों दल रस्से को खीचता हुआ, बराबरी के थे देखने वाले बच्चे चिल्ला रहे थे जोर लगाकर हैया खींचो मेरे भैया जोर लगाकर हैया खींचो मेरे भैया कभी लगता कि रस्सा इस पाले में आएगा तो कभी दूसरे पाले में जाता लगता कई मिनट तक दोनों दल जोर लगाते रहे पर निर्णय नहीं हो पाया अध्यापिका ने सीटी बजाते हुए कहा खेल बराबरी पर समाप्त हुआ इसके बाद अध्यापिका ने सीटी बजाई सब बच्चे उनके आसपास इकट्ठे हो गए पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को पुस्तकें और खिलौने दिए गए सभी बच्चों को फल बांटे गए बच्चे खुशी खुशी अपने घर चल दिए कठिन शब्द माइक माइक ट्रक ट्रक रेखाएं रेखाएं लड़हकते लड़हकते लड़हकते लड़हकते निर्णय निर्णय जैकेट जैकेट करतब करतब अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने